देवी भागवत बारहवा स्कंध इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश परम शोभा पाने वाली देवी यह यक्ष कौन था और क्यों यह प्रकट हुआ था यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्र वह देवी कहने लगी प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण यह ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है यह माया का अधिष्ठान सबका साक्षी तथा निरामय है संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है वही पद संक्षेप से मैं तुम्हें बताती हूँ उसी को ओम यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं वही ह्रिम रूप भी है देवेंद्र ओम और हिम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र है इन्हें दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती इसी का एक भाग सचिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह वा शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है स्वरोतम यह मेरी माया साम्यावस्थात्मिका है प्रणय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाक परिपाकवश वही अव्यक्त रूपणी माया पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेती है जो अंतर्मुखी है उसे माया या योग माया आदि नामों से व्यवहित करते हैं और जो बहिर्मुखी माया है उसे तम अविद्या करते हैं तमोरूपणी उस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि होती है सुरश्रेष्ठ सृष्टि के आदि में वही रजोगुण रूप से विराजती है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा सत्य अधिक होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं स्थूल देह वाले ब्रह्म कहलाते हैं सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ जिसे साम्यावस्था कहते हैं वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं माया शक्ति रहित निर्गुण है और माया शक्ति युक्त सगुण वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ ब्रह्मा विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है मेरा भय मान सूर्य आकाश में गमन करता है उसी प्रकार इंद्र अग्नि और यम भयभीत रहकर ही ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तम मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ मैं कभी तुम देवताओं को विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की मैं स्वतंत्र हूँ अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है तुम लोग वस, मुझे सर्वात्मिका माया को शक्ति को भूल गए थे तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी दुष्ठर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी तथा तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था दुष्टता वह मेरा ही रूप था अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद मुझ देवी की ही शरण ग्रहण करो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कह कर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई, तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे उन सब ने नियम पूर्वक नित्य उपासना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे उनका मन प्रणव और हिलेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहता था संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है जिसके बिना ब्राह्मण की सर्वथा हो सकती है केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृत हो जाता है। उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है वह द्विज दूसरा कुछ सत्कर्म करे या न करे केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है स्वयं मनुष्य की यह घोषणा है राजन इसीलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विज सत्युग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में ही सदा संलग्न रहते हैं